साधना की अद्भुत प्रणाली के नोपनिषद स्वामी आत्मा तवन नाम तद्वनमतव्यम शेदा भी हैनम सर्वाणी भूतानी संवांच वह ब्रह्म ही वन है उसकी वन नाम से उपासना करनी चाहिए जो ऐसा जानता है उसे सभी प्राणी चाहते हैं ब्रह्म का एक नाम है वन वन माने वननीय भजनीय संस्कृत में वन का एक तात्पर्य यहाँ वननीय किया गया जिनका हम भजन करें जो चाहने योग्य हैं जिसके गुणों के कारण हम बलात् आकर्षित हो जाते हैं उसको वन कहते हैं वन इस ब्रह्म का नाम है यह वन है यह भजनीय है चिंतनीय है यह उपासनीय है ब्रह्म की वन नाम से उपासना का क्या अर्थ है अर्थात वे ही भजनीय हैं वे ही आकर्षण करने वाले तत्व हैं जो इस प्रकार से उस ब्रह्म तत्व को जानते हैं यह आकर्षण करने वाला तत्व क्या है यह आत्म तत्व है जो सबके भीतर प्रत्यगात्मा के रूप में विराजित है सबको यही शक्ति देते हैं जैसे मुझे शक्ति देते हैं वैसे ही सबके भीतर में स्थित होकर सबको शक्ति देते हैं जैसे मेरी आँखों को देखने की शक्ति देते हैं वैसे दूसरे व्यक्ति को भी सभी प्राणियों की आँखों को भी देखने की शक्ति देते हैं जिससे सारा जगत शक्तिमान है ऐसा जो चराचर जगत में ओत प्रोत चैतन्य विद्यमान है यही हमारा उपास्य है जब हमारे उस तत्व में ऐसी वृत्ति होती है तब वह तत्व हमारे लिए वननीय हो जाता है भजनीय हो जाता है यह सुनकर शिष्य ने कहा उपनिषदम भो ब्रूहितुक्ता उपनिषद ब्राह्मी उपनिषदम् अब्रुमेति हे गुरुजी अब आप मुझे उपनिषद का उपदेश दीजिए गुरुजी ने कहा बस अभी तक मैं तुम्हें उपनिषद का ही तो उपदेश दे रहा था ठीक है यदि तू मांगता है तो मैं तुम्हें ब्राह्मी उपनिषद का उपदेश दूंगा ब्राह्मी उपनिषदम् अब्रूम यहाँ फिर से ब्राह्मी उपनिषद का उपदेश प्रदान करने की बात समझ में नहीं आती जब एक बार उपनिषद बता दिया तो फिर क्यों उपदेश मांग रहा है इसे इस प्रकार समझ सकते हैं शिष्य गुरु जी के उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ उसे लगा यदि मैं पुनः पूछूं, तो गुरु जी शायद कुछ नई बात बता दे ऐसा होता है ना संत उपदेश देते हैं हम बात को समझ लेते हैं पर जो बुद्धिमान शिष्य होता है जिज्ञासु होता है तो कहता है कि आप एक बार फिर से उपदेश दे देते तो बहुत अच्छा होता संत कहते हैं क्यों तुम्हें तो बात मैंने बता दी शिष्य कहता है आपने बता दी पर एक बार और कृपा करके समझा दीजिए तब संत भिन्न ढंग से समझाते हैं वैसे ही यहाँ गुरु जी भिन्न ढंग से समझाते हैं एक नई बात कह देते हैं जो शिष्य को प्रेरणा देती है शिष्य प्रश्न पूछ गुरु की कृपा को और अपनी ओर लाने की चेष्टा करता है इसलिए यह प्रश्न है कहते हैं तस् तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगाणी सत्यमायतनम् उस ब्राह्मी उपनिषद की तप दम कर्म तथा वेद और संपूर्ण वेदांग ये प्रतिष्ठा है एवं सत्य आयतन है गुरुजी ने कहा तू उपदेश चाहता है तो तेरे लिए यह उपदेश दे रहा हूँ तस्ई यहाँ स्त्रीलिंग में है उसका अर्थ है ब्रह्म विद्या यही ब्रह्म विद्या क्या है कहते हैं ये सब प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा माने इसके आधारभूत स्तंभ है जैसे कुर्सी की प्रतिष्ठा क्या है उसके चार पैर हैं उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के भी चार पैर हैं ये चार पैर कौन से हैं तप दम कर्म वेद और वेदांग चार वेद और छह वेदांग होते हैं जो कर्म वेदों में है जो कर्म कांड है यज्ञ यागादिक है यज्ञ यागादिक चर्चा आपने गीता में देखी होगी उसका स्वरूप हमारे लिए अलग हो जाता है दम यानी इंद्रियों का दमन करना इंद्रियों को अपने वश में करने की चेष्टा करना यदि जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा न हो तो साधना का कोई मूल्य नहीं है यदि कोई तपस्वी हो किंतु झूठ बोलता हो कोई कर्मकांडी हो पर असत्य बोलता हो कोई शास्त्रों का पंडित हो किंतु इंद्रियों पर नियंत्रण न करता हो तो उसको कोई फल नहीं मिलेगा फल उसी को मिलेगा जो सत्य पर अधिष्ठित है श्री रामकृष्ण देव कहते थे कलिकाल में सत्य ही तपस्या है जो सत्य में अधिष्ठित है उसको सब कुछ का फल मिल जाता है वह तो थोड़ा सा क्रोधी हो सकता है उसके जीवन में कुछ और कमियां दिखाई देती है पर यदि वह सत्यनिष्ठ है तो निश्चित ही उसने परम श्रेय को प्राप्त कर लिया है बारह वर्ष तक यदि कोई तन मन और वचन से सत्य का पालन करे तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है श्री रामकृष्ण देव का जीवन इसका उदाहरण है उनके मन में कोई इच्छा उठने पर उसके अनुरूप ही उनका शरीर चलता था इसके विपरीत नहीं व्यवहार करता था ऐसा सत्य उनके जीवन में दिखाई देता है श्री रामकृष्ण का जीवन ऐसा अद्भुत था कि शास्त्रों में जो सिद्धांत बताए गए हैं वे सारे सिद्धांत उनके व्यवहारिक जीवन में दिखाई देते हैं एक मनुष्य का जीवन कैसा हो सकता है यह श्री रामकृष्ण देव को देखने से पता चलता है ऐसा उनका विलक्षण जीवन था